गीता तत्व चिंतन मन और उसका निग्रह 310 परिणाम दुख मनुष्य भोगों के पीछे यह सोचकर दौड़ता है कि उनसे उसे सुख मिलेगा भोग काल में उसे सुख की जो संवेदना मिलती है उसी को वह सुख समझ लेता है पर विवेकी की दृष्टि में वह सुख नहीं है क्योंकि वह भोग सुख की संवेदना में परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख तथा तीनों गुणों का परस्पर विरोध ही देख पाता है भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुख की संवेदना देने वाले भोग का परिणाम अर्थात नतीजा दुख कारक होना परिणाम दुख कहलाता है जैसे स्त्री प्रसंग के समय तो मनुष्य को सुख भासता है किंतु उसका परिणाम बल वीर्य तेज स्मृति आदि के ह्रास के रूप में प्रत्यक्ष देखने में आता है ऐसे ही दूसरे भोगों में भी समझ लेना चाहिए फिर भोगों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है उसमें उन्हें भोगने की शक्ति तो नहीं रहती परंतु तृष्णा बनी रहती है इससे भोग रूख सुख भी उसके लिए दुख रूप ही हो जाता है भोग के अंत में यह जो दुख का अनुभव है वह भी परिणाम दुख की ही गणना में आता है मनुष्य को जिन भोगों में सुख मिलता है उनकी प्राप्ति में सहायक व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति उसका स्वाभाविक ही राग आसक्ति हो जाता है और जो वस्तु एवं व्यक्ति उन भोगों की प्राप्ति में आड़े आते हैं उनके प्रति उनके मन में द्वेष भाव पैदा होता है इस प्रकार भोग काल में उसका मन राग द्वेष से भरा होता है राग द्वेष स्वभावता ही उसके मन में दुख की सृष्टि करते हैं यह भी परिणाम दुखता है तीन ताप दुख इसी प्रकार ताप दुख के भी कई प्रकार हैं। हर भोग रूप सुख विनाशी होता है अतः उस सुख का वियोग निश्चित है फलस्वरूप भोग के समय मनुष्य के मन में उसके विनाश की संभावना का भय बना रहता है यह ताप दुख का ही एक प्रकार है दूसरा प्रकार ईर्ष्या के रूप से प्रकट होता है उसे जो कुछ प्राप्त है दूसरों को उससे कहीं अधिक मिला है तीसरा प्रकार वह है जहाँ भोग काल में भोग की अपूर्णता से संताप बना रहता है हमारे एक परिचित सज्जन एक घटना सुनाया करते हैं एक वर्ष उनके किसी परिचित ईट के ठेकेदार को अच्छा मुनाफा हुआ उससे भेंट होने पर वे उससे बोले इस साल तो आपको अच्छा खासा लाभ हुआ है क्या खाक लाभ हुआ पिछले साल तो घाटा हो गया था ठेकेदार का उत्तर था पिछले साल की बात छोड़िए इस साल तो आपको खुशी मनानी चाहिए वे बोले क्या खा खुशी मनाऊं? मेरे पड़ोसी ठेकेदार को तो दुगना फायदा हुआ है ठेकेदार ने शिकायत के स्वर में कहा यह ताप दुख है 312 संस्कार दुख ऐसे ही भोगों के साथ संस्कार दुख भी जुड़ा हुआ है जिन जिन भोगों में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है उन भोगों के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग हो जाता है तब वे संस्कार पहले के सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुख के हेतु बन जाते हैं मनुष्य अतीत की याद कर करके विस्फूरता रहता है और तृष्णा लालसा की आग में जलता रहता है 313. सौ गुणवृत्ति विरोध से उत्पन्न दुख फिर महर्षि पतंजलि गुणवृत्ति विरोध की बात कहते हैं गुणों के कार्य का नाम गुणवृत्ति है और गुणों के कार्यों में परस्पर अत्यंत विरोध है जैसे सत्गुण का कार्य प्रकाश ज्ञान और सुख है वैसे ही तमोगुण का कार्य अंधकार अज्ञान और दुख है इन गुणों के कार्यों में एवं विध परस्पर विरोध होने के कारण हर समय दुविधा बनी रहती है और सुखभोग के समय भी शांति नहीं मिलती क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं भरे ही सुख के अनुभव काल में सत्वगुण की प्रधानता रहती है फिर भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता अतः उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं इसलिए भी वह दुख ही है जैसे ध्यान काल में और सत्संग करते समय सत्वगुण की प्रधानता रहने के कारण मनुष्य को सात्विक सुख होता है परंतु वहाँ भी रजोगुण के कारण सांसारिक स्फूर्णा और तमोगुण के कारण तंद्रा उस सुख में विघ्न डाल देती है ऐसी ही अन्य सब कामों में भी समझ लेना चाहिए यही गुणवृत्ति विरोध है भोगों में यही सब दोष देखकर विवेकी सब प्रकार के भोग सुखों को भी दुख रूप ही समझता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से जिस वैराग्य की बात कह रहे हैं वह ऊपर युक्त शैली से विचार करते हुए भोग सुखों में दोष देखने से दृढ़ होता है वैराग्य के दृढ़ होने से अभ्यास की भी सार्थकता होती है